श्री राम कृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद चार वराहनगर मठ रविंद्र का पूर्व जीवन आज सोमवार है 9 मई अठारह सौ ज्येष्ठ कृष्ण की द्वितीया नरेंद्र आदि भक्तगण मठ में है शरद बाबूराम और काली पुरी गए हुए हैं और निरंजन माता को देखने के लिए मास्टर आए हैं भोजन आदि के पश्चात मठ के भाई जरा देर विश्राम कर रहे हैं गोपाल बूढ़े गोपाल गाने की कापी में गाना उतार रहे हैं दिन ढल रहा है रविंद्र पागल की तरह आकर उपस्थित हुए नंगे पैर काली धारी की सिर्फ आधी धोती पहने हुए हैं पागल की तरह आँखों की पुतलियाँ घूम रही हैं लोगों ने पूछा क्या हुआ रविंद्र ने कहा जरा देर बाद बतलाता हूं मैं अब और घर न लौटूंगा यहीं आप लोगों के साथ रहूंगा उसने विश्वासघात किया ज़रा देखिए तो साहब पूरे पाँच साल की आदत सो शराब पीना तक मैंने उसके लिए छोड़ दिया आज आठ महीने हुए मुझे शराब छोड़े इसका फल यह कि वह पूरी धोखेबाज निकली मठ के भाइयों ने कहा तुम जरा ठंडे हो तुम आए किस सवारी से रविंद्र। मैं कलकत्ते से बराबर नंगे पैर पैदल चला आ रहा हूँ भक्तों ने पूछा तुम्हारी आधी धोती क्या हो गई रविंद्र ने कहा आते समय उसने धर पकड़ की इसी में आधी धोती फट गई भक्तों ने कहा तुम गंगा स्नान करके आओ आकर ठंडे हो फिर बातचीत होगी रविंद्र का जन्म कलकत्ते के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कायस्थ वंश में हुआ है उम्र बीस बाईस साल की होगी श्री रामकृष्ण को उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देखा था और उनकी कृपा प्राप्त की थी एक बार तीन रात लगातार वहां रह भी चुके थे स्वभाव के बड़े मधुर और कोमल हैं श्री रामकृष्ण इन पर बड़ा स्नेह करते थे परंतु उन्होंने कहा था तेरे लिए अभी देर है अभी तेरे लिए कुछ भोग बाकी है अभी कुछ न होगा जब डाकू छापा मारते हैं तब ठीक उसी समय पुलिस कुछ कर नहीं सकती जब हलचल कुछ शांत हो जाती है तब पुलिस आकर गिरफ्तार करती है आज रविंद्र वारांगल के जाल में पड़ गए हैं परंतु और सब गुण उनमें हैं, गरीबों के प्रति दया ईश्वर चिंतन यह सब उसमें है वेश्या को विश्वास घातक जानकर आधी धोती पहने हुए मठ में आए हैं संसार में अब नहीं लौटेंगे इसका उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया है रविंद्र गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं परामाणिक घाट पर जाएंगे एक भक्त भी साथ जा रहे हैं उनके हार्दिक इच्छा है कि साधुओं के साथ इस युवक में चेतना का संचार हो गंगा स्नान के पश्चात रविंद्र को वे घाट ही के पास वाले एक मशान में ले गए वहाँ उसे लाशें दिखलाने लगे कहा यहाँ कभी कभी रात को मठ के भाई आकर ध्यान करते हैं यहाँ हम लोगों के लिए ध्यान करना अच्छा है संसार की अनित्यता खूब समझ में आती है उनकी यह बात सुनकर रविंद्र ध्यान करने के लिए बैठे परंतु ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं कर सके मन चंचल हो रहा था दोनों मठ लौटे पूजा घर में आकर दोनों ने श्री कृष्ण के चित्र को प्रणाम किया भक्त ने कहा मठ के भाई इसी कमरे में ध्यान करते हैं रविंद्र जरा देर के लिए ध्यान करने बैठे परंतु ध्यान अधिक देर तक ना हो सका मास्टर क्या मन बहुत चंचल हो रहा है शायद इसलिए तुम इतनी जल्दी उठ पड़े शायद ध्यान अच्छी तरह जमा नहीं रविंद्र यह निश्चय है कि अब घर ना लौटूंगा परंतु मन चंचल जरूर है मास्टर और रविंद्र मठ में एकांत स्थान पर खड़े हैं मास्टर बुद्ध की बातें कर रहे हैं देव कन्याओं का एक गाना सुनकर बुद्ध को पहले पहल चैतन्य हुआ था आजकल मठ में बुद्ध चरित्र और चैतन्य चरित्र की चर्चा प्रायः हुआ करती है मास्टर वही गाना गा रहे हैं रात को नरेंद्र तारक और हरीश कलकत्ते से लौटे आते ही उन्होंने कहा ओह खूब खाया कलकत्ते में किसी भक्त के यहाँ उनकी दावत थी नरेंद्र और मठ के दूसरे भाई मास्टर तथा रविंद्र आदि भी दानवों के कमरे में बैठे हुए हैं मठ में नरेंद्र को रविंद्र का सब हाल मिल चुका है